पत्रावली 255 श्री आला सिंगा पेरूमल को लिखित 17 फरवरी अट्ठारह प्रिय आला सिंगा काम बहुत कठिन है जैसे जैसे काम की वृद्धि हो रही है वैसे वैसे काम की कठिनता भी बढ़ती जा रही है मुझे विश्राम की अत्यंत आवश्यकता मालूम पड़ रही है परंतु इंग्लैंड में एक बड़ा काम मेरे सामने है वस धीरज रखो काम तुम्हारी आशा से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा हर एक काम में सफलता प्राप्त करने से पहले सैकड़ों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो उद्यम करते रहेंगे वे आज या कल सफलता को देखेंगे न्यूयॉर्क को जो अमेरिकन सभ्यता का एक प्रकार से हृदय है जगाने में मैंने सफलता प्राप्त की है परंतु यह एक बहुत ही भीषण संघर्ष रहा जो मुझमें शक्ति थी मैंने उसे न्यूयॉर्क और इंग्लैंड में प्रायः न्यौछावर कर दी अब काम सुचारू रूप से चल रहा है हिंदू भावों को अंग्रेजी में व्यक्त करना फिर शुष्क दर्शन पेचीदी पौराणिक कथाएँ और अनूठे आश्चर्यजनक मनोविज्ञान से एक ऐसे धर्म का निर्माण करना जो सरल सहज और लोकप्रिय हो और उसके साथ ही उन्नत मस्तिष्क वालों को संतुष्ट कर सके इस कार्य की कठिनाइयों को वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने इसके लिए प्रयत्न किया हो अद्वैत के गूढ़ सिद्धांतों में नित्य प्रति के जीवन के लिए कविता का रस और जीवनदायिनी शक्ति उत्पन्न करती करनी है अत्यंत उलझी हुई पौराणिक कथाओं में से साकार नीति के नियम निकालने हैं और बुद्धि को भ्रम में डालने वाली योग विद्या से अत्यंत वैज्ञानिक और क्रियात्मक मनोविज्ञान का विकास करना है और इन सब को एक ऐसे रूप में लाना पड़ेगा कि बच्चा बच्चा इसे समझ सके मेरे जीवन का यही कार्य है परमात्मा ही जानता है कि कहाँ तक यह काम मैं कर पाऊँगा कर्म करने का हमें अधिकार है उसके फल का नहीं परिश्रम करना है वस्त्र कठिन परिश्रम काम कांचन के इस चक्कर में अपने आप को स्थिर रखना और अपने आदर्शों पर जमे रहना जब तक कि आत्मज्ञान और पूर्ण त्याग के सांचे में शिष्य न ढल जाए निश्चय ही कठिन काम है धन्य है परमात्मा की अब तक बड़ी सफलता हमें मिलती रही है मैं मिशनरी आदि लोगों को दोष नहीं दे सकता वे मुझे समझने में असमर्थ हुए उन्होंने शायद ही कभी ऐसा पुरुष देखा होगा जो धन और स्त्रियों की ओर आकृष्ट न हो पहले तो वे इस बात का विश्वास ही नहीं करते थे और करते भी कैसे तुम्हें यह नहीं समझना चाहिए कि पश्चिमी देश में ब्रह्मचर्य और पवित्रता के वे ही आदर्श हैं जो भारत में हैं इन लोगों के सद्गुण और साहस उसके बदले में पूजित है मेरे पास अब लोगों के झुंड के झुंड आ रहे हैं अब सैकड़ों मनुष्यों को विश्वास हो गया है कि ऐसे भी मनुष्य हो सकते हैं जो अपनी शारीरिक वासनाओं को वशीभूत कर सकते हैं इन आदर्शों के लिए अब सम्मान और प्रेम बढ़ते जा रहे हैं जो प्रतीक्षा करता है उसे सब चीज़ें मिलती हैं काल तक तुम भाग्यवान बने रहो तुम्हारा सस्नेह विवेकानंद